नमस्कार आ, ये वीडियो बहुत ही छोटा है आईआईटी जे जो कैंसल हो रही है उसके ऊपर मेरे दो वीडियो टैब है आईआईटी जे के ऊपर है और दूसरा वीडियो टैब है कि भाई दूसरा वीडियो इसके ऊपर है कि भारत में किस तरह से गणित और विज्ञान का शिक्षण कमजोर हो रहा है और मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों च किस तरह से वो टेंथ का बोर्ड हटाया गया एट स्टैंडर्ड तो किसी को फिर लेके वो सारे काम ना पास किए गए वो दूसरे वीडियो में है आज का वीडियो है वो 10-15 मिनट है और वो सिर्फ इसी आईआईटी जेआई के ऊपर ही है कि जो आईआईटी जेआई पास करने की जो स्कीम है वो उसके पीछे क्या कारण है कि आईआईटी जेआई पॉसिबल किस सेंज मनी है कि a common exam होगी जिसकी weightage होगा 60% और board के exam होगे जिसको weightage दियाया 40% तो जब मैंने देखा कि board के exam को weightage दे रहे हैं तो मैंने पड़ा कोड़ा शूब किया कि कैसे वो लोग अलग-अलग board को adjust करेंगे क्यों कि बिहार board उसमें 5% आता हैं महा कि जो भी सारे बोर्ड को किसी एक एक इक्वेशन में इक्वेट करें इसका मतलब ये जो पूरी स्कीम है वो कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती लोगों की ये आने इम्प्लीमेंटेबल है, है। ये फंडामेंटली नहीं इम्प्लीमेंटेबल है, है तो फिर मैंने सोचा कि मिनिस्ट्री इस तरह की स्कीम क्यों ला रही है तो जब दो अलग-अ -अलग तो इसका जो यूथ है उसके लिए कोई ideal नहीं है, role model नहीं है, icon नहीं है वेक्यूम है इसे तरह का political politics में तो उस वेक्यूम में कोई आदमी आना जाए उसका फ्याद तरिका है कि तुम multi-nation company यह भी किसी आदमी को आने से रोंगना चाहती है या तो भारत के आ, established politics है वो र हीरो की तरह कि ये आदमी आके भारत को बचाएगा प्लांट करना चाहती है जैसे अंग्रेजों ने मोहन भाई को प्लांट किया था अंग्रेजों ने मोहन भाई को प्लांट किया तो उसके ऊपर मेरी पूरी दूसरी वीडियो है कि हम हम मोहन भाई और अंग्रेजों ने कैसे मिलके भारत की जनता को बेवकूफ बनाया तो इस बार मल्टिनेशनल क सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल करेगा और फिर वो हीरो बनके उभरेगा। सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट दे देगी क्योंकि यानी इम्प्लीमेंटेबल स्कीम और सुप्रीम कोर्ट भी मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पे चलती है। वो आपने गोड़ाफुंक का जजमेंट आप स्टडी करोगे तो आपको साफ़ साफ़ पता चल जाएगा कि जो � कि मैंने जब एमएनसीज़ है वो कपिल सिब्बल उनके जो एजेंट हैं एचआरडी मिनिस्टरी में उनसे उल्टे सीधे डिसीज़न अनाउंस कराया है और फिर उनका जो एजेंट है कोई वो सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल करेगा कि भाई आईआईटीजी को रिस्टोर किया जाए आईआईटीजी को कैंसल करने के डिसीज़न पे स्टे आर्डर डालन パリフカレディ、キューレディー、オヤキナ、バズュー、アニエ、ヤキナ、アチタラスウスネ、スプリンのルメラザセキオ、バラン・パキスタンのボーダー、ユーディー、ウスタースウスコプロジェクト、パズュー、スプリンコル、ウスタースウスコプランティング、ハイヤー、ハラカレディ、タキウウユータイトン、マジャー。オー t ー、カフィアチャー、ゲンプランヘン、トキジッネビ、IIT ヘルテヘイ、IIT ヘパサウテイ。 私たちは1つの学校で、私たちは IITJEE の IITJEE の86年、1990年に始まりました。そして、私たちは IITJEE の IITJEE の86年、1990年に始まりました。そして、私たちは IITJEE の IITJEE の IITJEE の IITJEE の IIITJEEE の IIITJEEE の II उस चीज को बचाए, जो MNC का एजेंट सुप्रीम कोर्ट में जाके इस चीज को बचाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो सबकी नजर में हीरो बन जाएगा। तो इस तरह से मैं नहीं मानता कि IIT JEE खत्म होगी। IIT JEE खत्म करने का डिसीजन है वो सिर्फ़ एक पार्टन पार्सल है कि किस तरह से नायक हीरो को उभारा जाए। तो IIT JEE चलती रहेगी, � マイナのマティスカのディフレベルは1986年に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に1に12月に12月に1 12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に1に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12月に12 जिस तरह से पिछले साल लिए गए थे, उसी तरह से कम से कम चार पांच साल और चलेगी। और पूरे जो IIT जी कैंसिल करने का डिसीजन है, और एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसको स्टेट ऑडम दिलेगा, सुप्रीम कोर्ट को फेवरेबल जजमेंट देगी कि IIT जी रिस्टोर करो या तो चालू रखो, और उससे उस वो आदमी उभर के � पॉलिटिक्स में हीरो बन गया, कोई unknown आदमी या unpredictable आदमी हीरो बनने से रह गया तो यह strategy होती है, planting the hero, जो कि मैं लोकल लेवल पे काफी दिखता हूँ लोकल लेवल पे, मैंने बहुत बार study किया है, कि कुछ-कुछ foreign funded NGO होते हैं, और वो जब कोई गरीबों का बुद्� और इससे वो जो फॉरेन फंडेड एंजीओ है, वो गरीबों में या तो जम्पर पार्टी में रहने वालों के लिए, या तो कुछ एक मजदूरों में या कुछ एक क्लास में बहुत ही पॉपुलर हो जाता है कि भाई देखो इसने हमें इतना फेवरेबल जजमेंट लाके दिया और तो प्रोसेस इस तरह से है कि जुडिशियली यह वो एमएनसी के バーバーで行くと、フォーラン・フォン・レ・ジオ・キローゼロ・バンディアン。そして、このエジェンティ JEICO ・バジャガー・エステラセ、IID でサラリー・ロジャガー、ロング・タム・ミス・カム・サンエンチョビ・エメンシー・エジェンティア・オー・アンツメン、エセ・カム・カレー、キ・チェス・バーラキ・セナ・カムジョロ、バーラッメン・マッキ・ジェンソン・コ・イサイド・フェラネ・アサニオ、ロング・バーラッカム・サン。 tenga right-to-recall Right-to-recall que judgeÖ education minister J.E.br right-to-recall lavar? PM どういうことですか